महाभारत सभा सभापर्व द्वांशोध्याय नकुल के द्वारा पश्चिम दिशा की विजय वै नकुलस्य नकुल कर्मा विजय तथा वासदेव दितामा सामा सावज सावजय प्रभु वय जी कहते हैं जन्मेजय अब मैं नकुल के पराक्रम और विजय का वर्णन करूँगा शक्तिशाली नकुल ने जिस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा अधिकृत पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी वह सुनो खांडव उद्देश्य दिश उमान माद्री कुमार ने विशाल सेना के साथ खांडव प्रस्थ से निकलकर पश्चिम दिशा में जाने के लिए प्रस्थान किया सिंहनादेन महता योधान गर्ज तेना चंपन वसुधा वे अपने सैनिकों तो के महान सिंहनाद गर्जना तथा रथ के पहियों की घरघराहट की स्तुमूल ध्वनि से इस पृथ्वी को कंपित करते हुए जा रहे थे तत बहुधनम रम्यम गवाढ़ कार्तिकेय दयितम रोहितम उपाद्रवत जाते जाते वे बहुत धन धान्य से संपन्न गावों की बहुलता से युक्त तथा स्वामी कार्तिकेय के अत्यंत प्रिय रमणीय रोहितक पर्वत एवं उसके समीपवर्ती देश में जा पहुँचे इसी को आजकल रोहितक अर्थात पंजाब कहते हैं तत्र त्र युद्ध महचा से मत मयूर कह मरुमि काथ बहुधानक शरीरशक्र मुहूर्त वसे चक्रे महाध्युति आक्रोशम चंते युद्धमहत वहाँ उनका मत नाम वाले सूर्य क्षत्रियों के साथ घोर संग्राम हुआ उस पर अधिकार करने के पश्चात महान तेजस्वी नकुल ने समूची मरुभूमि अर्थात मारवाड़ प्रचुर धनधान्यपूर्ण सोरिसक और महोत्थ नामक देशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया महोत्थ देश के अधिपति राजस्वी आक्रोश को भी जीत लिया आक्रोश के साथ उनका बड़ा भारी युद्ध हुआ था तानतसारण सर्जिच प्रतस्थे पांडुनंदन शिव श्रीगर्ता नलवान् पंचकर्पटा तथा मध्य मिकांश्चाटान तत्पाद दशाण देश पर विजय प्राप्त करके प्राप्तकर्क पाण्डुनंदनकुंदे शिविर त्रिगर्त अम्ब मालकमप पंच करपट एवं माध्यमिक देशों को प्रस्थान किया और उन सब को जीतकर वाट धान देशी क्षत्रियों को भी हराया पुनश परिवृत्याथ पुष्करण्यवासि गड़ान सब संकेतान व्यजयत पुरुष पुनः उधर से लौटकर कर नकुल ने पुष्करण्य निवासी उत्सव संकेत नामक गणों को परास्त किया सिंधुकूलाशिता ये च्रामीया महाबलाह शुद्रा भीर गणाश्च ये चाचित सरस्वती वर्तयति च मे ये वर्त्ये च पर्वतवासिनः समुद्र के तट पर रहने वाले जो महाबली ग्रामीय अर्थात ग्राम शासक के वंशज छत्री थे सरस्वती नदी के किनारे निवास करने वाले जो शूद्र आभिरगण थे मछलियों से जीविका चलाने वाले जो धीवर जाति के लोग थे तथा जो पर्वतों पर वास करने वाले दूसरे दूसरे मनुष्य थे उन सब को नकुल ने जीत कर अपने वश में कर लिया कृष्णम पंचनदम च तथे वर पर्वतम उत्तर ज्योतिषम च तथा दिव्या कटमपुरम द्वारपालम चतरसावथे चक्रे महाद्वितीय फिर संपूर्ण पंच नदेश अर्थात पंजाब अमर पर्वत उत्तर ज्योतिष दिव्यकट नगर और द्वारपालपुर को अत्यंत कांतिमान नकुल से शीघ्र ही अपने अधिकार नकुल ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया हार हूणाश्च प्रया नृपा सर्वान्चक्रे सा पाण्डव तस्थ प्रेषया सदेवाय भारत रामठ हार हूण तथा अन्य जो पश्चिमी नरेश थे उन सबको पांडुकुमार नकुल ने आज्ञा मात्र से ही अपने अधीन कर लिया भारत वहीं रहकर उन्होंने वसुदेवनंदन भगवान श्रीकृष्ण के पास दूध भेजा सचा प्रतिजग्राह तथा शासनम तथापुर शल्यम चक्रे वसे बलि राजन उन्होंने केवल प्रेम के कारण नकुल का शासन स्वीकार कर लिया इसके बाद साकल देश को जीतकर बलवान नकुल ने मध्र देश की राजधानी में प्रवेश किया और वहां के शासक अपने मामा शल्य को प्रेम से ही वश में कर लिया सते न सत्य तो राज्ञा सत्कारा सत्कारा हिषा पतेह रत्ना भूरम भूरण सम्प्रत स्थेयधाम राजन राजा सल्ल ने सत्कार के योग्य नकुल का यथावत सत्कार किया सल्ल से भेंट में बहुत से रत्न लेकर योद्धाओं के अधिपति माद्री कुमार आगे बढ़ गए तथा सागर कक्ष स्थान अम्लेखान परम दारुणान भलवान बर्बराश किरातावना छका तत्पातावशे कृवाच पार्थिवान्वरत नकुल्त मार्गवीत तदनंतर समुद्रित तापुओं में रहने वाले अत्यंत भयंकर मिल्लेक्ष पहलव बरबर किरात यवन और शकों को जीतकर उनसे रत्नों की भेंट ले विजय के विचित्र उपायों के जानने वाले कुरु श्रेष्ठ नकुल नकुलंद्रप्रस्थ की ओर लौटे कर्भा कोश तस्त्म दस महाराजा कृथ्सा महाधनम्। महाराज उन महामना नकुल के बहुमूल्य खजाने का बोझ दस हजार हाथी बड़ी कठिनाई से ढो रहे थे इंद्रप्रस्थगत वीरम अभेद्य सहय तथो मातृत श्रीमान धनम तस्मेदह तदनंतर श्रीमान महाद्री कुमार ने इंद्रप्रस्थ में विराजमान वीर व राजा धिठ से मिलकर वह सारा धन उन्हें समर्पित कर दिया एवं नकुल वरुणपालिताम प्रति वासुदेवन निर्जितामत परेष्ठ इस प्रकार भगवान वासुदेव के द्वारा अपने अधिकार में की हुई वरुणपालित पश्चिम दिशा पर विजय पाकर नकुल इंद्रप्रस्थ लौट आये इतिश्री महाभारती सभापर्वड़ी दिग्विजय परवड़ी नकुल प्रति विजय द्वात्रिशोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में नकुल के द्वारा पश्चिम दिशा की विजय से संबंध रखने वाला बत्तीसवा अध्याय पूरा हुआ